भागवत महापुराण दशमस्क अथ चतपंचाश्तमीणी विवाह श्रीशुकवाच तया परित्रा सबकंतांगया शुचा वसुष्य मुखरुद्धक कामालयाम गृह तपाध करणो न्यवर्थत श्री सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर काँप रहा था शोक की प्रबलता से मुँह सूख गया था गला रुंध गया था आतुरता व सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी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 फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केस कई जगह से मूड़ उसे कुरूप बना दिया तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है कृष्णांत रुक्मिणाम तथा दृष्टि करुणो भगवान कृष्णमीत फिर वे लोग उधर से लौटकर कर श्रीकृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है उसे देखकर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 अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूड़ उसे कुरूप कर देना यह तो एक प्रकार का वधि ही है मैवास्मांसाद्य सुथाम भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया सुख दुख न चाण्योस्ती यत स्वृतभुक्म इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा साथ तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है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 फिर रुक्मिणी जी से बोले साथ ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है राज्य से भूमिविस्त से स्त्रियों मानस्य तेजस माननों वेतो श्रीमदान इसके बाद श्री से बोले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 अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं तस्माद्ञान जम शोकम आत्मशोषिमोहनम तत्वज्ञानी न निशित स्वस्था भव इसलिए साध्वी अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग देव यह शोक अंतकरण को मुरझा देता है मोहित कर देता है इसलिए इसे छोड़कर तुम तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ श्री सुखवाच एवं भगवता तन्वीराण प्रतिबोधिता वै मनस्यम परि त्यज्य मनोबुद्ध्या समादे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षेत जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया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 स्मृति भूल नहीं पाती थी चक्रे कृष्णम भोजक निवास महत्पुर न प्रवेश त्रवृशाम अत उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बताई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 और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया तदा महोत्सव नृणाम यदुपर याम गृह गृह अभुधन्यन्य भावान कृष्णे यदुपतो नृप हे राजन उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा क्यों न हो वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था वहा के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हीन को अनेको भेंट की सामग्रिया उपहार में दी साष्णुपुरुत्तर भेत केतुभि विचित्र मर रत्न रत्न तोरण भवो प्रतिद्वायुप क्लिप्त मंगल आपूर्ण कुंभा गुरु धूप दीपक उस समय द्वारिका की अपूर्व शोभा हो रही थी कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे द्वार द्वार पर धूब खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी जल भरे कलश अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी सिक्त मार्गामुद्धे राहुत प्रेष्ठभुजाम गजे द्वासो परम्परा मृष्ट रंभापो घोषोभिता मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारिका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रूपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे कुर सिंज कैकेत मिथो परिधा बताम। उस उत्सव में इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधुवर्गो में कुरु सिंजय कय कय विदर्भ यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे रुक्म्या ततस्ततः राजानो नो राजकन्या बभूर्भ सुस्मिता जहाँ तहाँ रुक्मणीहरन की ही गाथा गाई जाने लगी उसे सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यंत विस्मित हो गई द्वारकायाम भद्राजन्महामोदुरकसा रुक्मिण्याम पेतम दृष्टवा कृष्ण श्रियपति महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ ये श्रीभद्भागवते महापुराणे आरम्भश्याम सीतायाँ दशम स्क उत्तरार्धे ऋक्मण्युद्वाहे चतोपंचाशतमोध्याय